संक्षिप्त महाभारत वन पर्व परशुराम जी के तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का प्रसंग वैश्वान जी कहते हैं राजन महर्षि लोमस की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और भी कांतिमान प्रतीत होने लगा और वे सत्रों के लिए दुर्जय हो गए फिर पांडुनंदन युधिष्ठ ने लोमस जी से पूछा भगवान कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों छीन हो गया था और वह उन्हें फिर किस प्रकार प्राप्त हुआ लोमस जी बोले महाराज मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूँ आप सावधान होकर सुनिए महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए रामावतार धारण किया था दशरथ नंदन श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे उनका सुयस सुनकर रेणुका सुवन भृगुवरे परशुराम जी को बड़ा कुतूहल हुआ और वे अपना छत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्यापुरी में आए जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबके आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा राम जी को प्रसन्न वदन और शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा राजकुमार मेरा यह धनुष काल के समान कराल है यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ तब श्री रामचंद्र ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही में उसे चढ़ा दिया फिर मुस्कराते हुए उसकी प्रत्यंसा का टंकार किया उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उन पर बद्र टूट पड़ा हो इसके पश्चात उन्होंने परशुराम जी से कहा ब्राह्मण लीजिए आपका धनुष तो चढ़ा दिया अब और क्या सेवा करूँ तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा कि इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींचकर दिखाओ यह सुनकर श्री रामचंद्र ने कहा भृगनंदन आप बड़े अभिमानी जान पड़ते हैं मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ आपने अपने पितामह ऋचक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है निश्चय इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं अच्छा मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए तब भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य वसु रुद्र साध्य मरुदगण, पितर अग्नि नक्षत्र एवं ग्रह गंधर्व राक्षस यक्ष नदियाँ तीर्थ बालकुल्ल्यादि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर देवर्षि तथा सम्पूर्ण समुद्र और पर्वतों को देखा इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद वसटकार और यज्ञ यागादि के सहित सजीव साम श्रुतियाँ और धनुर्वेद तथा मेघ वर्षा और विद्युत भी दिखाई दिए फिर भगवान श्री राम ने वह बाढ़ छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों के सहित सूखा भज्रपात होने लगा सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा से छा गया पृथ्वी काँपने लगी तब सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा रामचंद्र जी की भुजाओं से छुटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हरकर वह फिर राम जी के पास लौट आया जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानव प्राणों का संचार हो गया और उन्होंने भगवान विष्णु के अंशरूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और बड़े शांत एवं लज्जित होकर वहाँ रहने लगे इस प्रकार एक वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े निस्तेज हो रहे हैं उनका सारा मध चूर चूर हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं तो उन्होंने उनसे कहा वस तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा बर्ताव किया वह ठीक नहीं था वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधु नाम की पवित्र नदी में स्नान करो सत्युग में तुम्हारे प्रपितामह भृगु ने दिप्तोद नामक तीर्थ में बड़ी तपस्या की थी उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा पितरों के इस प्रकार कहने से परशुराम जी ने इस तीर्थ में स्नान किया और ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया महाराज परम्पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़ कर अपना तेज खो दिया था सो इस तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया